देवी भागवत चौथा स्कंद देवी की महिमा का वर्णन जब इस प्रकार वृद्ध यादवों के समझाने पर भी कंस उस पाप कर्म से विरत नहीं हुआ तब नीति के पूर्ण जानकार वह जी भी चुप नहीं रह सके उन्होंने उस दुष्ट से कहा कंस इस अवसर पर मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ सत्य पर ही तीनों लोग टिके हुए हैं देखो देवकी के बच्चे उत्पन्न होते ही मैं उन सबको लाकर तुम्हें सौंप दूंगा राजन यदि जन्म होते ही बच्चा आपको न लाया तो उस पाप के परिणाम स्वरूप मेरे पूर्वज भयंकर कुंभी पाक नरक में गिर जाए बसदेव जी के इस अंतिम निर्णय को सुनकर नागरिक गण तुरंत कंस के प्रति बोल उठे बहुत ठीक बहुत ठीक फिर कहा बसदेव जी बड़े महात्मा पुरुष हैं ये कभी झूठ नहीं बोलते महाभाग तुम देवकी का जूड़ा छोड़ दो ऐसा करने से तुम्हें स्त्री हत्या का पाप भी नहीं लगेगा व्यास जी कहते हैं वृद्ध यादव बड़े धर्मक के पुरुष थे उनके ऊपर ढंग से समझाने पर कंस ने क्रोध त्याग दिया उस समय बसदेव जी के सत्य वचन पर उसे पर्याप्त विश्वास हो गया था उच्च स्वर से धुंदुभिया बज उठी उस सभा मंडप में जितने लोग थे सभी जय जयकार करने लगे इस प्रकार यी बसदेव जी कंस को प्रसन्न करके उससे देवकी को छुड़ा कर, उस नवोढ़ा के साथ अपने इष्ट मित्रों सहित निर्भीकता पूर्वक शीघ्र घर चले गए कहते हैं देवी स्वरूपा देवकी बसदेव जी के साथ मर्यादा के अनुसार रहने लगी उपयुक्त समय आने पर उन्हें गर्भ रह गया दसवें महीने के अंत में उन्होंने एक श्रेष्ठ पुत्र प्रसव किया उस बालक के सभी अंग बड़े ही सुडौल थे पुत्र के पैदा होते ही प्रसिद्ध सत्यवादी महाभाग बसदेव जी ने भाभी को प्रधान मानकर देव माता देवकी से कहा वामुरु, मैं पुत्र समर्पण की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ यह बात तुमसे छिपी नहीं है महाभागे, उस समय की कठिन परिस्थिति में प्रतिज्ञा करके ही मैंने तुम्हें बताया था अतः सुंदर चोटी से शोभा पाने वाली प्रिय तुम्हारे चचेरे भाई कंस को मैं यह पुत्र दे देने का विचार कर रहा हूँ कंस महान नीट है अथवा दैव नाश करने पर आतुला है ऐसी स्थिति में तुम क्या कर सकोगी विचित्र कर्मों के परिपाक को आत्मज्ञान शून्य प्राणी किसी प्रकार भी नहीं जान सकते यह निश्चय है संपूर्ण प्राणी काल के पास में जकड़े हुए हैं अपना किया हुआ कर्म फल उन्हें अवश्य भोगना पड़ता है चाहे वह कर्म शुभ हो अथवा अशुभ देव के प्रारब्ध की रचना ब्रह्मा के द्वारा हुई है वे भली भांति सोच समझ ही सब कराते हैं देवकी ने कहा स्वामीन पूर्व जन्म के पापों का परिमार्जन करने के लिए प्रायश्चित किया जा सकता है महात्मा पुरुषों ने धर्मशास्त्रों में इसका स्पष्ट इस उल्लेख किया है अतएव अनग आप ही बताइए कि प्रायश्चित्य करने पर मनुष्य पापों से छूट सकता है या नहीं यदि नहीं तब तो धर्मशास्त्र के प्रणेता के आदि मुनियों के वचनों का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता यही नहीं किन्तु दैव के अमिट मान लेने पर तो आयुर्वेद मंत्रवाद तथा अनेक प्रकार के उद्यम सभी व्यर्थ हो जाते हैं फिर तो जितने आप्तवाक्य तो हैं सभी प्रमाण शून्य हो जाते हैं उद्यम करने पर सफलता प्राप्त हो जाती है इस विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है अतएव इस अवसर पर सोच समझकर कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप मेरे इस दयापात्र बच्चे की प्राण रक्षा हो जाए